अब्दुल बहा का कारावास मुझे बड़ा खेद है कि आज प्रातः मैंने आपको प्रतीक्षा में रखा परंतु प्रभु प्रेम के प्रयोजन हेतु अल्प समय में मुझे बहुत काम करना है मुझे आशा है कि मुझसे मिलने के लिए थोड़ी प्रतीक्षा करना आपको अखरा नहीं होगा मैंने कारावास में वर्षों इंतजार किया है कि कब आकर मैं आप लोगों से मिलूँ ईश्वर की स्तुति हो सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे हृदय एक स्वर है और एक ही उद्देश्य से प्रभु प्रेम की ओर आकर्षित है प्रभु साम्राज्य की कृपा से क्या हमारी इच्छाएं हमारे हृदय हमारे उत्साह एक ही बंधन में संगठित नहीं क्या हमारी प्रार्थनाएं सभी लोगों को मैत्री भाव के एक स्थान पर एकत्रित करने के लिए नहीं आता क्या हम सदा एक साथ नहीं है कल शाम जब मैं श्री मूस्योर के मकान से घर लौटा तो मैं बहुत थका हुआ था फिर भी मैं सोया नहीं बल्कि शय्या पर पड़ा जागता और सोचता रहा मैंने कहा हे hey भगवान मैं यहाँ अब पेरिस में हूँ पेरिस क्या है और मैं कौन हूँ मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि मैं कभी अपने कारावास के अंधकार से निकलकर आप लोगों से आकर मिल सकूंगा यद्यपि जब उन्होंने मुझे मेरी सजा सुनाई तो मैंने उस पर विश्वास नहीं किया उन्होंने मुझे बताया कि सुल्तान अब्दुल हमीद ने मुझे आजन कारावास की आज्ञा दी है और मैंने कहा यह असंभव है मैं सदा ही बंदी नहीं रहूँगा यदि अब्दुल हमीद अमर होता तो शायद ऐसे दंड का पूरा होना संभव होता यह निश्चित है कि एक दिन मैं स्वतंत्र होऊंगा। हो सकता है कि मेरा शरीर कुछ समय के लिए बंदी बने परंतु अब्दुल हमीद को मेरी आत्मा पर कोई अधिकार नहीं निस्संदे यह स्वतंत्र रहेगी उसको कोई व्यक्ति होकर बंदी नहीं बना सकता प्रभु शक्ति द्वारा कारावास से मुक्त होकर मैं अब यहाँ पर प्रभु के मित्रों से मिलता हूँ और उस प्रभु का आभारी हूँ आइए हम प्रभुधर्म का प्रसार करें जिसके लिए मैंने अत्याचार सहे हमारे लिए कितने सौभाग्य की बात है कि हम यहाँ पर स्वतंत्रता पूर्वक मिल रहे हैं हमारे लिए कितनी प्रसन्नता का विषय है कि प्रभु की आज्ञा से हम प्रभु साम्राज्य की स्थापना हेतु मिलकर काम कर रहे हैं क्या आप ऐसे अतिथि को पाकर प्रसन्न हैं, जो एक गौरवशाली संदेश आपको पहुँचाने के लिए कारावास से मुक्त हुआ है वह जो कभी यह सोच भी नहीं सकता था कि ऐसी गोष्ठी संभव हो सकेगी प्रभु की कृपा और उसकी अद्भुत शक्ति से अब मैं जिसे पूर्व के एक दूरवर्ती नगर में निरंतर कारावास का दंड दिया गया था यहाँ पेरिस में आप लोगों के साथ बातचीत कर रहा हूँ अब से हम लोग हृदय आत्मा और उत्साह के साथ सदा एक साथ रहकर तब तक काम में जुटे रहेंगे जब तक कि सारे लोग शांति का गीत गाते हुए प्रभु साम्राज्य के शिविर की छत्रछाया में इकट्ठे नहीं हो जाते